ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के प्रथम सूत्र का विचार हो गया है द्वितीय सूत्र के अवतरण भाष्य तथा टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं तो द्वितीय सूत्र के अवतरण में टीकाकार अवतरण भाष्य के अवतरण में लिखते हैं कि उत्तर सूत्र निरस्याम आशंका निरसा अत्रेति तो संप्रति प्रथम सूत्र के व्याख्यान के समाप्ति के अनंतर यह संप्रति ये संप्रति शब्द का अर्थ निकलेगा संप्रति का अर्थ होता है इदानी यानी इस समय इस समय का अर्थ है प्रथम सूत्र जो इस अधिकरण का है पंचम सूत्र पाद का अधिकरण का पहला सूत्र उसकी व्याख्या भाष्य में पूर्ण होने के अनंतर यह सम्प्रति शब्द का अर्थ है अब द्वितीय सूत्र व्यास जी ने जिस आशंका का निराकरण करने के लिए रचा है लिखा है उस आशंका को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं निरस्य का अर्थ होता है निरसन करने योग्य निरसन का अर्थ होता है निव, निवृत्ति व्यावृत्ति हटाना तो पूर्व पक्ष की जिस आशंका को द्वितीय सूत्र के द्वारा भगवान वेद जी ने हटाया है उस आशंका को द्वितीय सूत्र के अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं ये संप्रति द्वितीय उत्तर सूत्र निरस्या शंकाम आह थे उत्तर सूत्र से लेना द्वितीय सूत्र अधिकरण का पाद का छठवां सूत्र तो भाष्य में देखिए अत्र आह सांख्य के प्रधान कारणवाद का प्रथम सूत्र के द्वारा निराकरण होने पर यह अत्र शब्द का अर्थ हो जाएगा सांख्य आह आह का करता है सांख्य तो सांख्य कहते हैं कि आपने जो हेतु बता करके प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता कहा है वह हेतु यदि प्रधान में जिस हेतु का अभाव दिखा रहे हैं वह हेतु यदि प्रधान में सिद्ध हो जाए ये न, न प्रकार एन तब तो आपको जगत का कारण प्रधान मानने में किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होना चाहिए तो इक्षित्रित्तो रूप जो हेतु है वह प्रधान में नहीं है और शास्त्र जगत के कारण को ईक्षिता बता रहा है तो दत इस वाक्य से जगत बनाने वाले ने जगत को ईक्षण पूर्वक बनाया है पहले ईक्षण किया है ने जिस जगत को बनाना है उस जगत विषय को चिंतन किया और फिर जगत को बनाया है तप करके बनाया और तप है ज्ञान यश्य ज्ञान मयम तप और ज्ञान जो है ईक्षण कहो चेतन चिंतन कहो संकल्प कहो चेतन का धर्म है वह जड़ प्रधान में नहीं रहेगा तो ई यानी ई का अभाव सिद्धांतियों ने प्रधान में दिखा करके ईक्षण पूर्वक जगत का कारण प्रधान नहीं हो सकता ये कहा अब वो ईक्षण यदि किसी प्रकार से प्रधान में सिद्ध हो जाए तब तो प्रधान भी जगत का कारण हो सकता है इसलिए सांख्य कह रहे हैं कि प्रधान में ईक्षित्व का अभाव नहीं है उसमें भी ईक्षित्रित्व है भले ही वह जड़ है तो जड़ में चेतन का धर्म ईक्षित्रित्व कैसे रहेगा तो सांख्य कहते हैं गौण रूप से रह सकता है मुख्य रूप से भले ही न रहे मुख्य इक्षितृत्व जड़ प्रधान में न रहने पर भी गौण ईक्षित्व प्रधान में रह सकता है और उस गौण ईक्षित्व को लेकर के जगत का कारण प्रधान बन जाएगा तदत यह वाक्य तद शब्द से ग्राह्य जो सत्पदार्थ है उसमें गौणित्व बता रहा है सत पदार्थ तो प्रधान है और वह ईक्षिता यानी गौण रूप से ईक्षिता है उसमें मुख्य इक्षण नहीं समझना ऐसा सांख्य कहने जा रहा है इसलिए लिखते हैं कि अत्र आहो इस विषय में सांख्यों का यह कहना है क्या कहना है तो सिद्धांति का पहले अनुवाद कर रहे हैं प्रथम सूत्र के द्वारा सिद्धांति जो कहें हैं उसका एक वाक्य में अनुवाद करते हैं सांख्य कि यद उक्तम न अचेतन प्रधानम जगत कारण इति सिद्धान्तिना प्रथम सूत्रेण यदम सिद्धान्ति के द्वारा प्रथम सूत्र में जो ये कहा गया कि अचेतन प्रधान जगत का कारण नहीं होगा क्योंकि जगत के कारण में तदकक्षत तो इस श्रुति से ईक्षित्रित्व का श्रवण हो रहा ईक्षित्रित्व जगत कारण में बताने वाला वाक्य जड़ प्रधान में जगत कारणत्व का अभाव बताएगा ऐसा जो सिद्धांती ने कहा तो कहते हैं ये जो ईक्षित्रित्व श्रवण रूप हेतु है यह हेतु सिद्ध करने के लिए सत्पदार्थ का चेतन होना ही कोई आवश्यक नहीं है अचेतन सत्पदार्थ में भी ये ईक्षण श्रवण रूप हेतु सिद्ध हो जाता है इसे कह रहे हैं कि तद अन्यथापि उपपद्यते तद यानी ईक्षितृत्वश्रवणम और अन्यथापि का अर्थ है सत्पदार्थ को अचेतन मानने पर भी जड़ मानने पर भी जड़ में भी श्रवण उपपन्न होता इक्षन है श्रवण है तद्क्षत ये वाक्य क्षण श्रुति उसकी उपपत्ति सत्पदार्थ को जड़ मानने पर भी हो जाती है तद अन्यथापि उपपद्यते इसमें अन्यथा जो शब्द है उसका अर्थ करते हैं टीकाकार अन्यपि का अन्यथापि यानी अचेतन जगत कारण में अचेतनत्व मानने पर भी श्रवण की उपपत्ति हो जाती है सिद्धि हो जाती है। कैसे अचेतन में ईक्षण सिद्ध होगा तो इसके लिए हेतु बताते हैं कि अचेतने भी चेतनवद उपचार दर्शनात यानी गौण रूप से क्षण श्रवण उपन्न होगा यह दिखाने के लिए हेतु बताया कि जो जड़ है उसमें भी चेतन जैसा उपचार यानी गौण व्यवहार होने से लोक में देखा जा रहा है अचेतन में भी चेतन चेतनवत व्यवहार का दृष्टांत बताया जा रहा है यथा इत्यादि से इसे देखिए आगे वाले वाक्य को यथा पतनता नद्या कूल कूलस्य आलक्ष कूल पीपति सती अचेतने पी कूले चेतन वत उपचारो दृष्टः द्रिश्टा। ये दृष्टान है तो जैसे बाढ़ के दिनों में इन दिनों में नदिया खूब किनारे से संलग्न होकर के बह रही है ना और कहीं एक ऊपर से भी बह रही है तो जब बाढ़ का जल अधिक होता है और मिट्टी का किनारा होता है रेतों का किनारा होता है तो काफी दूर तक जैसे जल बढ़ता है तेजी से बहता है तो फटती है जमीन फटती है और फिर जितना फटा वहाँ से आगे पानी में गिर जाता है बहते हुए पानी में किनारा तो यहां पीपति सती क्रियापद है उसका कर्ता है कूलम शब्द का अर्थ और कूल शब्द का अर्थ है किनारा किसका किनारा तो नद्या तो नदी का जो किनारा है उसे जब देखते हैं कि फट गया है और नदी बह रही है किनारे से सट के और अभी गिरने ही वाला है जहां से फटा है उतना किनारा तो ये कहा जाता है कि प्रत्यासन्न पतनताम नदिया कुल आलक्ष तो नदी के किनारे की पतनतामें गिरना नदी नदी के किनारे का गिरना प्रत्यासन्न है अल्प समय में ही होने वाला है वो गिरने वाला है अल्प समय में ही पतन होने वाला है किनारे का इसे आलक्ष करके निश्चय करके कैसे निश्चय हुआ तो जब इतना सब फटा हुआ है और दिख रहा है कि ये बचने वाला नहीं है तो मालूम पड़ जाता है कि ये गिरने वाला है तो नदी किनारे का अविलंब से गिरना निश्चित करके फिर व्यवहार होता है कि नदी का किनारा गिरना चाहता है नद्या कूलम पीपती सती नदी का किनारा गिरना चाह रहा है तो चाहना ये इच्छा है इच्छा चेतन का धर्म है नदी किनारा जड़ है उसमें इच्छा तो होगी नहीं न गिरने की न रुकने की लेकिन कहते हैं कि गिरने की इच्छा कर रहा है पी पति सती निकलता है कि गिरने की इच्छा कर रहा है जैसे पी सतिकार्थ होता है पढ़ने की इच्छा कर रहा है जी गमी सती का होता है जाने की इच्छा कर रहा है ऐसे पी पती सती का अर्थ है गिरने की इच्छा कर रहा है कौन कर रहा है कोई चेतन व्यक्ति छत पर चढ़ करके गिरने की इच्छा तो कर सकता है लेकिन नदी किनारा तो जड़ है उसमें तो इच्छा नहीं होगी लेकिन व्यवहार होता है कि नदी किराना, किनारा गिरना चाहता है गौण व्यवहार है जड़ में भी चेतनवत उपचार है, प्रयोग है, इसका यह उदाहरण है इसलिए यथा प्रत्यासन्न पतनता नद्या कूलस्य से कूलं कूल पीपति इति अचेतने पी। कूले चेतनवत उपचारो दृष्ट तो अचेतन यानी जड़ है नदी किनारा और उसमें भी चेतन का जो धर्म है इच्छा उससे युक्तता दिखाया जा रहा है नदी किनारा नदी किनारे को भी पतन विषयनी इच्छा से युक्त बताया जा रहा है ये पीपतिसा उसमें गौण है मुख्य नहीं तो ऐसे ही ये तो दृष्टांत हुआ है दार्टान्त में सदैव सौम्य इदमग्रासित एक में व्वितीय में सत्पदार्थ तो हमारा जो प्रधान है वही है सांख्य कहते हैं छांदोगी उपनिषद के छठवें अध्याय में जो सदैव सौम्य इदमग्रासित इस वाक्य में सत शब्द हैं उसका अर्थ चेतन ब्रह्म अपितु प्रधान है सांख्यों का तो सदैव का निकला प्रधानम एव और उसी को तदय्षत में तत्शब्द तद से लिया जाएगा प्रधान को ही तो तद ऐक्षत का अर्थ है प्रधान ने ईक्षण किया तो जैसे लोक में कहा जाता है नदी किनारा गिरना चाह रहा है ऐसे वेद में तदैक्षत यह वाक्य बता रहा है कि जड़ प्रधान ने ईक्षण किया चिंतन किया कब तो जब प्रलय काल होता है उस समय नहीं प्रलय के बाद सृष्टि का समय निकट आता है जैसे प्रत्यास पतनताम आलक्ष ये कहा था नदी किनारा गिरने वाला है ऐसा निश्चित करने के बाद व्यक्ति प्रयोग करता है कि नदी किनारा गिरना चाहता है ऐसे वेद जब आकाशवादि जगत तो का उत्पत्ति समय आता है समीप हाँ, तो सर्ग काल यानी उत्पत्ति काल के अव्यवहित पूर्व में ये जो अचेतन प्रधान है सत्पदार्थ उसमें चेतनवत उपचार हो रहा है कि उसने ईक्षण किया दृष्टान्त बताया जा रहा है कि तदव प्रधाने प्रधान प्रत्यासर्गे चेतनवत उपचारो इति तो तदक्षत इस वेदवाक्य में जो शब्द से ग्राह्य जड़ प्रधान है उसमें चेतनवत उपचार हो रहा है तत्शब्द का तो अर्थ प्रधान है और वह ईक्षिता के तरह इक्षिता है ऐसा बताया जा रहा है गौन शब्द प्रयोग है तो अचेतने प्रधाने प्रत्यासन्न प्रत्यासन सर्गे स्वर्ग यानी उत्पत्ति का समय जगत की उत्पत्ति का समय जब निकट आता है तो अचेतन प्रधान में भी चेतनवद उपचार भविष्यति तो उसे भी कर्ता के रूप में बताया जाता है इस प्रकार गौण रूप से क्षण श्रवण यानी तदैक्षत श्रुति वाक्य सत पदार्थ प्रधान मान्य पर भी उपपन्न हो रहा है तो सत्तो प्रधान ही है उसी ने गौण रूप से ईक्षण किया ये कहा जा रहा है और फिर तेजादि को बनाया इसलिए तो दिखा करके प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता ये नहीं कहना चाहिए प्रधान में इच्छित्रित्व सिद्ध हो रहा है ये सांख्यों का कथन है अब सिद्धांति का विद्यार्थी वेदांत का सांख्यों से एक प्रश्न करता है उसका उत्तर देने के लिए सिद्धांती लिखते हैं यथा लोके इत्यादि वो प्रश्न जो है टीका में टीकाकार बता रहे हैं सिद्धांती के विद्यार्थी का ननु प्रधानस्य चेतनेना चेतन किम साम्यम कहते प्रधान का चेतन के साथ क्या सादृश्य है साम्य सादृश्य समानता गौण व्यवहार करने के लिए तो समानता की जरूरत होती है मुख्य ईक्षण करता जो चेतन है ये सांख्य भी मान रहे हैं और जड़ में ईक्षित्व गौण है तो गौण इचित्व के लिए कोई न कोई मुख्य इक्षिता की समानता जिसको गौण ईक्षिता बताना है उसमें रहनी चाहिए सादृश्य रहना चाहिए तो मुख्य इच्छिता जो चेतन है उसकी कौन सी समानता जड़ प्रधान में है जिसको देख करके ये माना जा रहा है प्रधान गौण इक्षिता है इसके लिए मुख्य इक्षिता चेतन का यानी पुरुष का कोई ना कोई साम्य जड़ प्रधान में होना चाहिए तो साम्य क्या है यह सिद्धांतिका विद्यार्थी सांख्यों को पूछ रहा है कि ननु प्रधान से चेतने किम साम्यम जड़ जो प्रधान है जिसे गौन ईक्षिता सिद्ध करना चाहते हो तो मुख्य इक्षिता जो चेतन है उसके साथ क्या समानता आपके गौन ईक्षिता रूप प्रधान की है ये न गौनम ईक्षण जिससे कि जिस साम्य को लेकर के प्रधान में गौन ईक्षण सिद्ध हो जाए इति यह प्रश्न सिद्धांति के विद्यार्थी का सांख्यों के प्रति हुआ तो सांख्य इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं यथालोके इत्यादि से तत्र आह यानी इस प्रकार का सिद्धांति के विद्यार्थी का प्रश्न होने पर सांख्य आह इस प्रश्न का प्रतिउत्तर देते हैं चेतनः यहां कश्चिचेतन स्ना भुक्ता चपराने ग्राम इति गीक्षि अनतर तथैव नियमेन प्रवर्तते ये दृष्टांत है जो मुख्य ईक्षिता है उसकी समानता प्रधान में दिखानी है तो जो चेतन होता है वह जो जो कार्य करना है पहले उसका निर्धारण करता है चिंतन करके लिस्ट बनाता है वो लिस्ट कोई जरूरी नहीं कि कागज पर ही लिखी जाए, मन में सोचता है और सोच करके ऐसा ऐसा करना है पहले ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है, ये करना है। ऐसा क्रम बनाता है और उसी क्रम से फिर वो कार्य कर लेता है जैसा सोचा था ऐसा ही करता है जो चेतन होता है वह तो जैसे किसी व्यक्ति ने एक दिन पहले कार्यक्रम बना लिया दूसरे दिन का कि ये ये कार्यक्रम दूसरे दिन का रखना है सोच करके तो सबसे पहले तो जगना है सो कर के फिर स्नान करना है फिर कुछ कार्य करके संध्या वंदन आदि सब करने के बाद भोजन करके ग्यारह बजे फिर ये काम करने के लिए कहीं निकल जाना है ऐसा सोच करके निश्चित करके क्रम जगह रात में सोने के बाद फिर वैसा ही जैसा निश्चित किया था क्रम स्नान करेगा संध्या वंदन करेगा पूजा पाठ नित्य नियम करेगा और 11 बजे भोजन करके निकल जाएगा तो ये चेतन का धर्म है जो कार्य करने का दिनचर्या का क्रम निश्चित किया है उसी क्रम से वो कार्य को संपन्न करना ये चेतन का धर्म हुआ चेतन ऐसा करता है और वैसा ही यदि जड़ भी करें नियत क्रम कार्य कारित्व ये चेतन का धर्म है और वही नियत क्रम कार्य कारित्व जड़ में भी रहता है यदि तो माना जाता है चेतन का मुख्य इच्छिता का साम्य वह नियत कार्य कारित्व रूप अचेतन में है ए दिखाने के लिए पहले चेतन का जो धर्म यानी साम्य समानता सादृश्य अचेतन प्रधान में दिखाना है उसे बताया जा रहा है चेतन में कि यथा लोके कश्चित चेतन कोई बुद्धिमान पुरुष स्नात्वा भुक्तवा च अपराहने ग्रामम इति न ने ऐसा निश्चय करके फिर क्या करता है कि दूसरे दिन तथा व प्रवर्तते जैसी दूसरे दिन की दिनचर्या पहले निश्चित की उसी क्रम से फिर वो कार्य करता जाता है ये चेतन का ये, कार्य कार्यक्रम हुआ आगे कहते हैं तथा प्रधानम अपि प्रधानमदाद्याण नियम प्रवर्तते तो जब प्रत्यास सर्ग होता है तो अक्रम से प्रधान जगत को नहीं बनाता क्रम से बनाता है सबसे पहले प्रधान महद से परिणत होता है फिर अहंकार रूप से परिणत होता है सांख्यों के अनुसार फिर पंचतन मात्रा के रूप में और इंद्रियों के रूप में फिर स्थूल पंचभूतों के रूप में इस क्रम से प्रधान परिणत होता है हर कल्प में तो जैसे चेतन ने जो निश्चित किया था उसी क्रम से चेतन की प्रवृत्ति दिख रही है ऐसे प्रधान प्रधान भी महादादी क्रम से ही कार्य का निर्माता बनता है तो नियत कार्य कारित्व जो चेतन का धर्म है वह प्रधान में भी दिख रहा है नियत कार्य कारित्व और इसको लेकर के श्रुति ने तद क्षत ऐसा गौन इच्छित्व प्रधान में बताया है। चेतन का नियत, का, नियत क्रम काम कार्यूपस्य अचेतन प्रधान में देख करके ये कहा कि प्रवर्तते प्रवर्तते तथा प्रधानम अपि प्रवर्तः प्रधानमद्याण नियत क्रम कारित्व रूप साम्य चेतन का प्रधान में होने से ये तस्मात् अर्थ है तस्मात् साम्यात चेतन से प्रधान्य साम्यात ये तस्मात् अर्थ निकलेगा चेतन का प्रधान में साम्य रहा नियत क्रम कार्यकारित्व इसलिए श्रुति ने उसे चेतन के तरह इक्षिता के तरह इक्षिता कहा कि चेतनवत उपचर्य कौन प्रधान प्रधानम चेतनवत उपचर्य भाष्य में आ गए हैं कस्मा कारणा विहाय मुख्यमंत्रित औपचारिक कलप्य सांख्यों के प्रति सिद्धांति का प्रश्न है चेतन का साम्य प्रधान में नियत क्रम कार्य होने से कार्यकारिव प्रयोग तदैक्षित हो सकता है मान लिया लेकिन कहते हैं कि गौन मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय कहीं पर भी वाक्यार्थ निकालते समय वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ दो प्रकार का हुआ एक मुख्यार्थ एक गौण अर्थ तो वाक्यर्थ का निर्धारण करने के लिए वाक्य में प्रयुक्त पदों का मुख्यार्थ लिया जाए या गौण अर्थ लिया जाए तो कहते हैं ये नियम है कि गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय तो मुख्य अर्थ और गौण अर्थ इन दोनों में से मुख्यार्थ लेने से ही यदि वाक्यार्थ ठीक ठीक निकलता है तो वाक्य में प्रयुक्त पद का मुख्यार्थ ही लेना उचित है ये नियम है और जहा वाक्य में प्रयुक्त किसी एक पद का मुख्यार्थ लेने से बाकी पदार्थों के साथ अन्वय रूप वाक्यर्थ ठीक ठीक नहीं निकल रहा है सदोष निकल रहा है वहां पर वाक्यर्थ को निर्दोष बनाने के लिए किसी एक एकाध पद का गौण अर्थ भी लिया जा सकता है लेकिन मुख्य सभी वाक्य में प्रयुक्त पदों का मुख्यार्थ लेने से ही निर्दोष वाक्यार्थ निश्चित होता है निकल आता है तो कोई आवश्यकता नहीं है अमुख्य यानी गौण वाक्यार्थ को क्या नाम पदार्थ को लेने की ऐसा नियम है नहीं तो सब अपना अपना आग्रह रखेंगे तो यहां पर भी तदय्क्षत में ऐक्षत का जो मुख्यार्थ है मुख्य ईक्षिता चेतन उसको यहां न ले करके गौण ईक्षण को लेना इक्षिता को लेना इसमें कोई ना कोई हेतु होना चाहिए वो क्या हेतु है ये पूछते हैं कस्मात इत्यादि से सिद्धांती सांख्यों को कि कस्मात पुनः कारणात विहाय मुख्यम ईक्षित्व औपचारिकम कल तो मुख्य ईक्षित्व को त्याग करके विहाय इसमें वहाक त्यागे त्यागे धातु है वोहाक त्यागे धातु का विहाय ये रूप है का है त्याग करके किसका त्याग करके तो मुख्यार्थम जो मुख्य ईक्षित्रित्व है उसका परित्याग करके कस्मात यानी किस कारण से कस्मात कारणात औपचारिकम ईक्षित्रित्व कल्पित सांख्य औपचारिक यानी गौण ईक्षित्व की कल्पना क्यों करते हैं ये सांख्यों से पूछा गया सिद्धांत के द्वारा तो इसका उत्तर दे रहे हैं आगे तेज इत्यादि से वो हेतु बता रहे हैं तद में मुख्य इक्षित्रित्व का परित्याग करके दोन ईक्षित्रित्व की कल्पना में हेतु सांख्यों के द्वारा बताया जा रहा है तेज ऐसत इत्यादि से ता आप तत्ज ऐक्षत ताप ऐक्षतनोरपी अपेजसो चेतनवत उपचार दर्शना तो कहते हैं वहां पूरा प्रकरण ही सांख्यों के अनुसार गौन ईक्षित्व का ही हैं ये निश्चित है तेज हम भी जड़ मानते हैं आप भी जड़ मानते हो तेज को जल को हम भी जड़ मानते हैं आप भी जड़ मानते हो तो उभय सम्म दृष्ट होता है ना तो छाद की उपनिषद के छठवे अध्याय में तेज अ तेज ऐक्षत ता आपह ऐक्ष इत्यादि वाक्य में ईक्षिता बताया जा रहा है तेज को आपह शब्दित जल को तो हम सांख्य वेदांती को कहते हैं कि हम आपसे पूछते हैं कि जल और तेज चेतन है कि जड़ है तो मनना पड़ेगा जड़ ही है सांख्य वेदांती भी जड़ ही मानेंगे भूत प्रकृति का परिणाम है प्रकृति जड़ है तो उसका परिणाम तेज और जल भी जड़ है और उसे ईक्षिता बताया जा रहा है तो जल और तेज में इक्षित्व आप बताओ मुख्य है कि गौन है वेदांती से सांख्य पूछेंगे है तो सांख्यों का यह प्रश्न होगा वो तो अपने इससे कुछ भी ले लो अलग बात लेकिन वहां करता बताया तेज को जल बताया है आप को तो तेज पदार्थ तेज नाम का भूत है अग्नि नाम का भूत है आप पदार्थ जल नाम का भूत है ओ जड़ है और उन उनको ईक्षिता बताया जा रहा है उनमें ईक्षित्व मुख्य है कि गौन है ये सांख्य वेदांती से पूछेंगे तो वेदांती को भी मानना पड़ेगा कि जल में और तेज में इक्षित्व मुख्य नहीं गौण ही है तो जैसे वहां उसी प्रकरण में पास में ही आए हुए वाक्य में गौ आप स्वयं मान रहे हो गौण ईक्षित्व का प्रयोग है मुख्य नहीं है वहां तो फिर यहां पर भी गौण मानने में क्या आपत्ति है गौण प्रायित्व के साथ ही तद क्षत ये वाक्य पढ़ा हुआ है तो वहां पर भी ऐक्षत पद का अर्थ गौण ही लिया जाएगा इस दृष्टि से कहते हैं कि ता आप इति च। अचेतनयो उपचार दर्शनात कस्मात कारणात इससे सिद्धांतिने पूछा था ना कि किस कारण से तद वाक्य में मुख्य इक्षितृत्व का परित्याग करके गौण ईक्षित्रृत्व मान रहे हो ये सिद्धांतिका प्रश्न सांख्यों के प्रति था तो सांख्य हेतु बताते कारण बताते हैं कि तत तेजो तत्क तेजो ऐक्षत ता आप ऐक्षत इत्यादि गौण प्राय वाक्य में गौण ईक्षित्व होने से यहाँ पर भी उन्हीं के तरह तत्पदार्थ जड़ प्रधान करके गौणईक्षित्रृत्व माना गया तो उपचार दर्शना तस्मात अब ये सांख्यों का उपसंहार है की शंका का उपसंगार है फिर सिद्धांति इसका निराकरण करेंगे तो तस्मात सत्कर्तृकम अपी अपि क्षण औपचारिकम इति गम्यते उपचार प्राये वचनात, तो तस्मात उपचार प्राये तस्मात का एक अर्थ है कि उपचार प्राये वचनात, उपचार प्राय जो वचन है उसी के साथ तदैक्षत इस वाक्य का पाठ होने से यहां पर जो सत सत्कर्तृकई क्षण बताया गया है वह भी गौन ही है और सत्कर्तृक ई क्षण गौन कब होगा जब सत पदार्थ अचेतन मानेंगे अचेतन है प्रधान वही सत पदार्थ हैं। उसी को जगत के कारण के रूप में छांदोग्य उपनिषद का यह छठवाध्याय बता रहा है इसलिए वेद संत ये प्रधान कारणवाद है ऐसा सांख्य मानना चाहते है। तो आगे हैं हैं इतव प्राप्ते इदम सूत्र आरभ्य तो इस प्रकार सांख्यों का पक्ष प्राप्त होने पर ये द्वितीय सूत्र का आरंभ भगवान व्यास जी ने किया तो सूत्र का प्रारंभ हम लोग कल करते हैं कल क्या है अच्छा हाँ थोड़ी नहीं वो तो भाष्य का है उस सब भाष्य कहा सूत्र के व्याख्यान रूप जो भाष्य आ रहा है नीचे ये प्रधानम अचेतनम इत्यादि उसका अवतरण लिख रहा है। अच्छा गौन प्राय उसकी थोड़ी सी टीका है उसको देखिए एक तो नियत क्रम व साम्यम ये साम्य बताया टीकाकार ने और दूसरा उपचार प्राय वचनात् चेतन का प्रधान में क्या साम्य है तो नियत क्रमवत कार्यकारित्व और उपचार प्राय वचनात्ते है गौ प्रचुर प्रकरण समय समान का अर्थ है पाठ होने से तद तदत इस वाक्य का गौण कई एक गौण अर्थक ऐक्षत शब्द के प्रकरण में तदैक्षत इसका भी पाठ होने के कारण वहाँ गौण ईक्षित्व ही लिया जा रहा है मुख्य मुख्यत्व का त्याग करके अब ये यदुक्त इत्यादि का अवतरण है अब अपतजसोरिव अचेतने सती गौणी ईक्षित चेत इत्यादि इस पर चर्चा करते हैं कल